अब 105वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में चंद्रलोक कैसा है इस विषय को कहा है भावार्थ हे राजा और प्रजा के पुरुषों चंद्रमा की छाया और अंतरिक्ष के जल के संयोग से शीतलता का जो प्रकाश है उसको जानो तथा जो बिजली चमकती है वे आंखों से देखने योग्य हैं और जो विलाय जाती है उसका चिन्ह भी आंख से देखा नहीं जा सकता इस सब बात को जानकर सुख का संपादन करो फिर वे राजा और प्रजा कैसे हों यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे स्त्री अपनी इच्छा के अनुकूल पति को वा पति अपनी इच्छा के अनुकूल स्त्री को पाकर परस्पर आनंदित करते हैं वैसे प्रयोजन सिद्ध कराने में तत्पर बिजली पृथ्वी और सूर्य प्रकाश की विद्या के ग्रहण करने से पदार्थों को प्राप्त होकर सदा सुख देती है इस विद्या को जानने वालों के संग के बिना इस विद्या का ज्ञान कठिन है और दुख का विनाश भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता इससे सबको चाहिए कि इस विद्या को यत्न से लेवे इस जगत में विद्वान जन कैसे पूजने योग्य हैं यह अगले मंत्र से उपदेश किया है धावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि इस संसार में धर्म और सुख के विरुद्ध काम न करें और पुरुषार्थ से निरंतर सुख की उन्नति करें फिर पूछने और समाधान देने वालों को परस्पर कैसे व्यवहार रख कर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है थ विद्या को चाहने वाले दम्हचारियों को चाहिए कि विद्वानों के समीत जाकर ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्नों को करके और उनसे उत्तर पाकर विद्या को बढ़ा हुए और हे पढ़ाने वाले विद्वानों तुम कहो स्वागतम आओ और हमसे इस संसार के पदार्थों की विद्या को सब प्रकार से जानकर औरों को पढ़ाकर सत्य और असत्य को याथार्थ भाव से समझाओ फिर ये परस्पर कैसे क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ प्रश्न जब जब लोगों की आहुति अर्थात प्रणय होता है तब कार्य कारण और जीव कहां ठहरते हैं इसका उत्तर सर्वव्यापी ईश्वर और आकाश में कारण रूप से सब जगत और अच्छी गाढ़ी नींद में सोते हुए के समान जीव रहते हैं एक दूसरे सूर्य के प्रकाश और आकर्षण के विषय में जितने जितने लोक हैं उतने उतने सब ईश्वर के बनाए धारण किए तथा इनकी व्यवस्था की है यह जानना चाहिए फिर इनको परस्पर क्या-क्या पूछना और समाधान करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ विद्या की चाहना वाले पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर कार्य और कारण की विद्या के मार्गदर्शक प्रश्नों को कर उनसे उत्तर पाकर क्रिया कुशलता से कामों को सिद्ध करके दुख का नाश कर सुख पावें अब विद्वान जन इनके उत्तर ऐसे दें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैंने सृष्टि को रच के वेद द्वारा जैसे जैसे उपदेश किए हैं उनको वैसे ही ग्रहण करो और उपासना करने योग्य मुझे छोड़ के अन्य किसी की उपासना कभी मत करो जैसे कोई मृगया रसिक चोर या व्याध हिरन को प्राप्त करना चाहता है वैसे ही सब दोषों को निर्मूल कर मेरी चाहना करो और ऐसे विद्वानों को भी चाहो अब न्यायाधीश के समीप वाद विवाद करने वाले वादी प्रतिवादी जन अपने कुछ क्लेश का निवेदन करें और वह उनका न्याय यथावत करें इस विषय को अगली मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे न्यायाधीश आदि मनुष्यों तुम जैसे सौतेली स्त्री अपने पति को कष्ट देती है वा जैसे अपने प्रयोजन मात्र का बनाओ बिगाड़ देने वाले चूहे पराए पदार्थों का नाश करते हैं और जैसे व्यभिचारिणी वेश्या आदि कामिनी स्त्री दामिनी की तरह दमकती हुई कामि जन के लिंग आदि रोगों के द्वारा उसके धर्म, अर्थ काम और मोक्ष के अनुस्थान में रुकावट डालकर उस कामी जन को पीड़ा देती है वैसे ही जो डाँकू, चोर, झूठ की प्रतित और झूठे कामों की बातों से हम लोगों को क्लेश देते हैं उनको अच्छी प्रकार बंड देकर हम लोगों को तथा उनको भी निरंतर पालोों ऐसा किए बिना राज्य का आईश्वर्य निरंतर नहीं बढ़ सकता अब न्यायधीशों के साथ प्रजाजन कैसे वरते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे सूर्य के साथ किरणों की शोभा और संग है वैसे राजपुरुषों के साथ प्रजाजनों की शोभा और संग हो तथा जो मनुष्य कर्म उपासना और ज्ञान को यथावत जानता है वह प्रजा के पालने में पितृवत होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरंजन कर सकता है अन्य नहीं फिर ये परस्पर कैसे वर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य आदि घटपटादि पदार्थों में संयुक्त होकर वृष्टि आदि के द्वारा अत्यंत सुख को उत्पन्न करते हैं और समस्त पृथ्वी आदि पदार्थों में आकर्षण शक्ति से वर्तमान हैं वैसे ही सभा अध्यक्ष आदि बड़े-बड़े उत्तम गुणों से युक्त मनुष्यों को सिद्ध करके न्याय और प्रीति के साथ बरतकर इन्हें निरंतर सुखी करें फिर इन राजपुरुषों के साथ प्रजा पुरुष कैसे व्यवहार रखें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे ईश्वर के नियमों में सूर्य की किरणें आदि पदार्थ यथावत वर्तमान हैं वैसे ही तुम प्रजा पुरुषों को भी राजनीति के नियमों में वर्तना चाहिए जैसे यह सभा अध्यक्ष आदि जन दुष्ट मनुष्यों की निवृत्ति करके प्रजा जनों की रक्षा करते हैं वैसे तुम लोगों द्वारा भी यह ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों को निवृत्त करके रक्षा करने योग्य हैं फिर विद्वान जन इनके प्रति क्या-क्या उपदेश करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे समुद्रों से जल उड़कर ऊपर को जाकर सूर्य के ताप से फैलकर बरस के सब प्रजाजनों को सुख देता है वैसे विद्वान जनों को नित्य नवीन नवीन विचार से गूढ़ विद्याओं को जान और प्रकाशित कर सबके हित का संपादन और सत्य धर्म के प्रचार से प्रजा को निरंतर सुख देना चाहिए फिर विद्वान प्रजा जनों से क्या करें यह जैसे अglm मंत्र में कहा है भावार्थ जो समस्त विद्याओं को पढ़ाकर वा विद्वान बनाने में कुशल है उससे समस्त विद्या और धर्म के उपदेशों को सब मनुष्य ग्रहण करें और से नहीं फिर वह विद्वान वहां क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ ऐसा भाग्यहीन कौन होवे जो विद्वानों से विद्या और शिक्षा न लेके इनका विरोधी हो फिर कैसे इनको पावे यह उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ किसी मनुष्य पर पिछले पुण्य इकट्ठे होने और विशेष शुद्ध क्रियामान कर्म करने के बिना परमेश्वर की दया नहीं होती और उक्त व्यवहार के बिना कोई पूरी विद्या नहीं पा सकता इससे सब मनुष्यों को परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोगों में परिपूर्ण विद्यावान अच्छे-अच्छे गुण कर्म स्वभाव युक्त मनुष्य सदा हों ऐसी प्रार्थना को नित्य प्राप्त हुआ परमात्मा सर्वव्यापकता से उनके आत्मा का प्रकाश करता है यह निश्चय है अब यह मार्ग कैसा है यह विषय अगले मंत में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो वेदोक्त मार्ग है वही सत्य है ऐसा जान और समस्त सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर सदा आनंदित हों वेदोंक्त मार्ग विद्वानों को कभी खंडन करने योग्य नहीं और यह मार्ग विद्या के बिना विशेष जाना भी नहीं जाता फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य वा देहधारी जीव अपनी बुद्धि से प्रयत्न के साथ पंडितों से समस्त विद्याओं को सुन मान विचार और प्रकट कर खोटे गुण स्वभाव या खोटे कर्मों को छोड़कर विद्वान होता है वह आत्मा और शरीर की रक्षा आदि को पाकर बहुत सुख पाता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जो विद्वान चंद्रमा के तुल्य शांत स्वभाव और सूर्य के तुल्य विद्या के प्रकाश को कर संसार में समस्त विद्याओं को फैलाता है वही आप्त अर्थात उत्तम विद्वान है फिर उससे युक्त हम लोग कैसे होएं यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जिसके पढ़ाने से विद्या और अच्छी शिक्षा बढ़े उसके संग से समस्त विद्याओं का सर्वथा निश्चय करें इस सुक्त में समस्त विद्वानों के गुण और काम के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 105वां सुक्त 15वां अनुवाद और 23वां वर्ग पूरा हुआ